साधना की अद्भुत प्रणाली केनोपनिषद स्वामी आत्मानंद आइंस्टाइन को समीकरण कैसे मिला आज जो विज्ञान का इतना बड़ा शौर्य इतना बड़ा भवन दिख रहा है उसका मूल आधार वही ऊर्जा समीकरण है उसके कारण ही संसार के ये सारे अणुबम परमाणु बम हाइड्रोजन बम बन रहे हैं पदार्थ को तोड़कर जितनी भी शक्ति मिल रही है वह सारी शक्ति इस ऊर्जा समीकरण के माध्यम से ही आई उसके द्वारा ही यह ज्ञान मिला है इतना बड़ा यह आविष्कार है किसी ने आइंस्टाइन से पूछा आपको यह समीकरण कैसे मिला क्या ट्रेल एंड ईरर मेथड परीक्षण और मूल पद्धति से मिला परीक्षण और मूल पद्धति के बिना समीकरण बनता नहीं है ट्रेल एंड ईरर मेथड परीक्षण और मूल पद्धति क्या है जैसे हम तराजू के दो पलों में कोई चीज़ नापते हैं दोनों पर्णों को समान लाने के लिए कांटे को ठीक मध्यस्थ रखने के लिए एक तरफ अधिक हुआ तो थोड़ा कम कर देते हैं दूसरी तरफ कम हुआ तो थोड़ा भार अधिक रख देते हैं इसको परीक्षण और भूल पद्धति कहते हैं जैसे मेरे जीवन की एक छोटी सी घटना है उसके माध्यम से हम इस ट्रायल और एरर मेथड को समझ सकते हैं मैं बहुत छोटा था प्राथमिक विद्यालय में दूसरी या तीसरी कक्षा में पढ़ता था जब दशहरा दिवाली की छुट्टी थी तो मैं ननिहाल में गांव गया था वहां पर एक गुरुजी थे पाठशाला तो एक पंडित जी की थी जो गांव के बच्चों को पढ़ाते थे गाँव वाले पंडित जी को अनाज वस्त्र रुपये आदि दे देते थे मैंने उन्हें प्रणाम किया उन्होंने मुझे देख पूछा कब आए मैंने कहा सात आठ दिन हो गए उन्होंने कहा अच्छा मैंने सुना है कि तुम गणित में बड़े होशियार हो मैं तुम्हें एक प्रश्न देता हूँ क्या तुम बना सकते हो मैंने कहा गुरु जी आप बता दीजिए मैं कैसे कह सकता हूँ कि बनेगा या नहीं बनेगा उन्होंने कहा ठीक है उन्होंने प्रश्न किया एक आदमी के पास कुछ मुर्गियाँ और बकरियाँ हैं यदि इन सब के सिर को जोड़ा जाए तो चालीस होते हैं और पैरों को जोड़ा जाए तो सौ होते हैं अब तुम बताओ कि कितनी मुर्गियां और कितनी बकरियां हैं उस समय मुझे बीजगणित का ज्ञान नहीं था नहीं तो एक मिनट में ही उत्तर मिल जाता मान ले क मुर्गियां हैं ख बकरियां हैं तो क धन ख बराबर चालीस दो ख धन चार ख बराबर सौ बस क और ख का माल निकल गया तो हो गया लेकिन तब मुझे बीज का ज्ञान नहीं था मैंने कहा ठीक है मैं कोशिश करता हूँ उन्होंने पूछा कब तक रहोगे मैंने कहा नर्सों में जा रहा हूँ उन्होंने कहा ठीक है जाने के पहले तुम बता देना मुझे लगा कि जरूर प्रश्न कठिन है नहीं तो क्यों कहते कि जाने के पहले तक बता देना मैं अपनी नानी के घर गया वहाँ खाना खाने के लिए बैठा किंतु मन अब उसी में ट्रायल और एरर मेथड में उलझा है अच्छा उसके पास बीस मुर्गियां और बीस बकरियां हैं चालीस सिर तो हो गए पर पैर कितने हुए बीस धुनी चालीस और बीस चौके अस्सी कुल एक सौ बीस हुए नहीं ये तो गलत है यह ट्रायल और एरर मेथड है अब फिर हिसाब शुरू हुआ मान लो उसके पास पंद्रह बकरियां और पच्चीस मुर्गियां हैं कुल चालीस हो गए पंद्रह बकरियों के साठ पैर और पच्चीस मुर्गियों के पचास पैर अरे ये तो 110 हो गए ये भी गलत है मन ही मन इसी घड़ी में खाते खाते हाथ रुक गया यह देख कर नानी कह रही है कि आज क्या हो गया है तुझे क्या कर रहा है मैंने कहा कुछ नहीं फिर खाने लगा किंतु तो पुनः मन में वही गड़ीत चलने लगा अच्छा तो उसके पास 10 बकरियां और 30 मुर्गियां माने तो 10 बकरियों के चालीस पैर और तीस मुर्गियों के साठ पैर कुल सौ हो गए प्रश्न का सही उत्तर मिल गया मैं वैसे ही जूठे हाथ गुरुजी के पास दौड़ा उनको प्रश्न पूछे आधा घंटा हुआ होगा मैंने कहा गुरुजी उसके पास दस बकरियां और तीस मुर्गियां थी उन्होंने कहा जरूर तुझे किसी ने बताया है इस प्रक्रिया को हम ट्रायल और एरर मेथड कहते हैं गणित जम नहीं रहा है समीकरण जम नहीं रहा है तो इधर काटो इधर जोड़ो जब आइंस्टाइन से पूछा गया आपने क्या ट्रायल और एरर मेथड से यह समीकरण प्राप्त किया उन्होंने कहा कहा नहीं उन्होंने कहा देन आई साध इक्वेशन मैंने इस समीकरण को देखा ये उनके मुख के शब्द हैं इन एन एंट्री ऑफ लाइट आर साध इस इक्वेशन मन की उड़ान प्रज्ञा की उड़ान में मैंने इस समीकरण को देखा वे चिंतन कर रहे होंगे मन उनका एकाग्र हो गया होगा और उस एकाग्रता के क्षण में उन्हें मानव व समीकरण दिखाई पड़ा होगा उसके बाद उसका परीक्षण करके उन्होंने उस समीकरण को सही पाया